ओ सहना सहनौन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त ओम वह ओ शांति शांति शांति, शांति, शांति, शांति, शांति अनुवाद की अड़तीसवीं कक्षा इसमें इन प्रत्ययत शब्द पीछे भी आ चुके थे ये एक बार यहां भी दिए हुए हैं त्रेपनवे अभ्यास में तो दंड शब्द से दंत शब्द से इन प्रत्यय करके दंतिन इसी हाथी के लिए पीछे हस्ती शब्द आया था ध्यान होगा आपको अब क्यों क्योंकि हस्त भी उसका एक विशेष आकार में होता है दंत भी उसके विशेष आकार में होते हैं दंत सबके होते हैं लेकिन उसके भी कुछ विशेष दांत हैं तो उसी विशेष के नाम से नाम हो गया ब्रह्मचारिण ब्रह्मचार ब्रह्मचारिण इसमें जो है चर धातु से ये इन प्रत्यय वो नहीं है अतनो वाला प्रत्यय है हाँ। तो ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मणी हाँ इस अर्थ में तो में हो जाएगा जो विद्या में विचरण करता है विद्या का जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी तृणिनी तो प्रत्यय हो जाएगा इसमें और गृहिणी इसमें अतैन ठनऊ है गृह शब्द से गृहिन सन्यास शब्द से संयासीन और शिखर शब्द से इन प्रत्यय करके जिसका शिखर होता है शिखरिन, इन ये पर्वत के लिए हो गया तो इन सबके रूप जो पीछे शब्द आए हैं धनिन, बलिन इत्यादि उन्हीं के समान चलेंगे कोई इसमें विशेषता नहीं है रूपों में पीछे के समान ही हैं। गृहस्थ शब्द इति गृहस्थ है ऐसे ही वानप्रस्थ, वानप्रस्थी वान प्रस्थ वान प्रस्थी के लिए वान प्रस्थ ये, हाँ। हाँ। और ये माया शब्द से बनेगा प्रत्य करके माई धातु में देखिए एक ही धातु आई है इसमें तो भोज धातु तो भुज पालना हो। पालन करना और भोजन करना तो पालन करने अर्थ में परस्मिप भोजन करने अर्थ में आत्मनिपद अव्यय के शब्दों में देखें पुनः ये पुनः शब्द है तो पुनः फिर अर्थ में आता है ऐसे ही भूयस भूयस कैसा है ये कौन सा प्रत्यय है और अनेकों बार बताया होगा मैंने अच्छा इसलिए भूल गए कर हाँ जी ईयन प्रत्यय करेंगे ईयन के बाद भू शब्द को वो बहु शब्द को भू आदेश हो जाएगा बस आगे ये क्यों लगेगा यहाँ बहोर लोपो भू चे बहु हो हाँ लेकिन अब भी नहीं बनी बात क्योंकि भू आदेश हो गया आगे ये सुन प्रत्यय है अब क्या करें हुँ? ये सूत्र ही पूरा समझौना पहले बहोर लोपो भू बहु हो दो भाग करो इसके और दोनों का अर्थ घटाओ इसमें ये बहोर लोपा का क्या अर्थ है ये तो घटाया ही नहीं भू बहुत ठीक है कि बहू को भू आदेश हो गया लेकिन बहुत बहु शब्द से उत्तर ऊपर से ये सुन ये की अनवृत्ति आ रही है, है। तो सुन का लोप हो जाता है अब सुन का लोप होगा तो किसको होगा फिर क्योंकि नियम तो यह होता है जब भी कोई आदेश होता है तो अल अंत्यस्य से अंत्य को होता है तो अंत्यमल तो फिर ये सुन का सकार है उसका लोप हो जाएगा लेकिन आधे परस से सूत्र भीत बैठा हुआ है कि पर को कहा हुआ कार्य वो आदि वर्ण आदी को होता है तो ई कारक का लोक हो जाएगा अब क्या रहेगा यस, यस भू यस बन गए अब तो नहीं भूलना है कभी मैं फिर पूछूंगा आगे चल करके अच्छा चलो भू इष्ट और बता दो मुझे अब ये तो था सुन का, अब इष्ठान प्रत्यय या हमने बहु शब्द से अब क्या करेंगे अब बना रहे हैं देखो उंगली से सप्तपति जी अभी चल रही है तो यहाँ भी भू आदेश और इष्ट यिट आगम होगा इसमें इष्ट प्रत्यक हो को। तो टिथ होने से उसके आदि में आएगा तो ये का यकार और जुड़ गया यानी इष्ट का बन गया इष्ठ तो भूयिष्ठ इश्थ। भूयिष्ठां नमोक्तम विधेयक वाला से गुण गुण से इसी के आगे आ है से भी आ जाएगा उसी में तो भूय अब य फिर अर्थ में जैसे ले रहे हैं ये तो फिर अर्थ में ऐसे आएगा कि एक बार हुआ दोबारा फिर क्योंकि दो में से एक को अधिक करने के अर्थ में आएगा ना ये सुन प्रत्यय है दो में से एक अधिक है दो में से एक बहुत है तो एक बार किया काम तो एक बार पहले वाला दोबारा वाला दोबारा फिर हो गया तो इस अर्थ इस तरह से आ जाता है ये लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है जो दो में से एक अधिक है उसे कहेंगे भूय वेद में जहां भी आएगा ऐसे ही आएगा अन्यत्र इसमें सप्तमी के अर्थ प्रत्यय सर्वत्र व्य हो गए विशेषण त्रिषित त्रिषा त्रिषा से बन गया प्यासा अब दो तरह से कर सकते हैं या तो ये कर लें या त्रिष धातु से ही निष्ठा प्रत्यय कर लें तुण। और क्षुधित हाँ हाँ मैंने कहा ना ये त्रिषा शब्द से करेंगे तो तच होगा और वैसे त्रिष धातु से त्रिष का ये देख लो अनेट है कि सेठ है और क्षुधा या क्षुध क्षुध हलंत शब्द है ये त्रिषा तो आकारांत भी है और हलंत भी है बस ये क्षुधा भी बोलने में आता है और क्षुध उससे बन जाएगा क्षुधित दुख शब्द से दुखित गुण शब्द से इन प्रत्यय करके गुण धन से धन ज्ञान से ज्ञानिन, अब ये पीछे भी आए थे शब्द के उसमें सेक्शन में तो ये घ में क्यों दिए हैं ये तो वो नहीं थे क्या विशेषण वहाँ भी देखो ये नहीं प्रत्यय है कुछ शब्दों में जैसे दंतिन में था गृहिण में था सन्यासिन में था शिखरिन में वो विशेषण होने पर भी एक विशेष वस्तु में ही उपयुक्त हो गए उसमें लग गए तो संज्ञा के रूप में बन जाते हैं फिर ये अर्थात हर किसी को आप दंतेन नहीं कह सकते विग्रह तो वैसे होगा दंता दंता से संत दंतेन लेकिन फिर भी नहीं सबके दांत हैं तो योग बन जाते हैं ये और ये जो है ये स्पष्ट ही विशेषण है किसी को भी कह सकते हैं इसलिए इनको अलग कर दिया है सुकृतिन सुकृत शब्द प्रत्यय कुशल से कुशलिन और दूरदर्शी इसमें कौन सा होगा दृष्ट धातु से गुण होकर के दूरदर्शिन अत्याचारिन यहां भी इणनी प्रत्यय है और दुराचार इसमें कैसे करेंगे यस्य दुष्टु आचारुषु यस्य दुराचार है यानी बहुरी करके होगा और वैसे हम कहें कुछ आचार से तो उस अवस्था में फिर ये संज्ञावाचक भाववाचक बन जाएगा दुराचार यानी व्यवहार जो दुराचार है और यह क्या है दुराचारी, दुराचारी तो बहुरी समास करना होगा ये ठन थन भी करता है वो तो ठन करता है धनिक नहीं इन, करेगा तो धनी तो भुज धातु इसमें दिव ही है विशेष रूप से सत्तावन संख्या है उसकी रूपों की तो इसमें दोनों प्रकार के आत्मनि में भी और परसमी पद में भी तो भुनकती भुंगता भुनजन्ति क्योंकि धातिगण की है शनम प्रत्यय हो जाएगा भुनक्षि भुंगथ भुंगथ भुनज्मी भुंज वह ऐसे ही लिटलकार में बुभोज बुभुजु लुट में भोक्ता भोक्तारु रु और भुनक तु भूंगता भुंजन तु? भुनक भूनक भूंगी भूंगता भूंगत भूंगत भुनजानी भुन जावा लंग में अभुनक अभुकताम अभुंजन अभुनक यहां भी अभुनक ही बनेगा क्योंकि तिप का तकार का सकार क्या हुआ तो क्या हुआ दोनों का कुछ नहीं हुआ है है शिव शिव का का तकार भी गया, भी गया गया सकार कोई है नहीं लोभ करने वाला क्या हल्भ्यो दीर्घाष हम सु का लोभ करते आ रहे हैं अब तक तीसी को देखा ही नहीं कभी सु ती सी हम्म तीसी नहीं है क्या उसमें टी कभी टी सोचा ही नहीं टी से, टी से, टी से, आ, चला पता ना ना वो नहीं हल से उत्तर है तो से। पहले ये से एक कार निकल गया हो गया ये अपरिक्त हल से उत्तर है धातु हलंत है गया तो दोनों यज्ञ बन गया रूबिए ये ये ग्रहण किया हैं आप तीन सारे में ले लोगे टी टी और सी पर जन अभुनक अभुंगतम अभुंगत अभुनजम अभुंज अभुंज भुंजियात भुंजियाम और वहां बन जाएगा भुजियात भुज्यास्ताम लुंग में वृद्धि होकर के अभुक्षित अभुकताम आत्मनिबन्न भुंगते भुंजाते भुंजते भुंगे भुंजाते भुंगजे भुंजुजे भुभुजे अब वहां जो बोलते हैं हम लोग मंत्र सहना सहनु भुनक परसिंह पद का है वहां पालन अर्थ लेते ही है भुंजित भुंजी और भुक्षिष्ट भुक्ता में सिचका लोप हो करके अभुक्त अभुक्षाताम अभुक्षत अभुक्ता यहां भी सिच का लोप हो जाएगा अभुक्षा थाम अभुक्म अभुक्ष अभुक्ष तो आत्मनिपद भोजन करने अर्थ में होता है ये बताने वाला सूत्र भुजो नवने अवन रक्षा अनवन रक्षा से भिन्न अर्थ वो कौन सा है अभ्यवहार भुज पालना यो हो। तो पालन को हटा दिया अभ्यवहार ले लिया अभी तो मैंने पूरा पूरा बोल दिया सारा अवन रक्षा अनवन रक्षा से भिन्न तो रक्षा से भिन्न कौन सा अर्थ है उस धातु का अव्यवहार तो अव्यवहार अर्थ में तो अनवन का अर्थ हो गया अव्यवहार अब उलझल में पड़ जाएंगे कैसे हो गया इसका अर्थ व्यवहार अनवन का अर्थ कैसे हो गया अनवन बराबर अव्यवहार कैसे अवन से भिन्न भिन। दो ही अर्थ हैं उसके अवन को हटा दिया अवन माने पालन वही, पालन को हटा दिया तो राजा पृथ्वी भुनकती खाता है पृथ्वी का पालन करता है और राम भोजन भूंगते कृष्ण विषयानुपते अतः ठंड वो अकारांत शब्दों से अस्य अस्ति और अस्मिन अस्थि इस अर्थ में इन और ठन दोनों प्रत्यय हो जाते हैं इनि आएगा तो भसंजा हो करके आकार का दुल हो जाएगा ठन आएगा तब भी भसंजा होनी है क्योंकि उसको एकादेश हो जाता है तो गुणी गुणिनो गुणिन गुणिन धन ज्ञानेन इत्यादि ठन से धनिक दंडिक माई कह तदस्य संजातन तारका दिव्य इतच तद अस्य संजातम यह इसका हो गया बस इस अर्थ में पंडा किसी की हो गयी तो वो कौन बन गया पंडित पंडा संजाता अस्य पंडा क्या है बुद्धि तो इतृत्य करके भसंज होगी जहां भी आकार का लोप हो ना हो जाएगा नहीं आकार तो नहीं होगा तो तारका से तारकित ऐसे ही क्षुधा शब्द से क्षुधित और पिपासा सबके आकार का लोप हो जाएगा ऐसे तीचे पिपासी तह अब पिपासा जिसको हो गई क्षुधा जिसको हो गई है कुसुम जिसको हो गए इन्हें फूल निकलाए किसी में तो कुसुमिता पुष्प निकल आई तो पुष्पिता और वैसे दूसरा प्रकार वो भी है धातु भी है पुष्प विकसन तो उससे करेंगे तो वहां निष्ठा प्रत्यय ही हो जाएगा ऐसे ही दुख शब्द से इतस प्रत्यय करके खिता अंकुर से अंकुरिता नहीं कोई भेद नहीं होगा भेद क्यों होगा पुष्पित का अगर हम धातु से करेंगे तो पुष्प विकसन विकसत विकसित होना अब निष्ठा प्रत्यय भूतकाल में कर लिया तो जो विकसित हो गया जिसमें फूल खिल गए वही तो, तो, तो, तो, तो निकलेगा तो ये हो गया और क्या सूचना देखिए तो सूचना के चिन्ह ये भी पढ़ने आवश्यक है आपको हा? तो अल्प विराम किसे कहते हैं कौमा जिसको बोलते हैं और यदि हमने दो विराम लगा दिए तो पूरा प्रसंग ही समाप्त हो गया समाहार हो गया पूरा उपसंहार और समास योजक चिन्ह जिसको हाइफन कहते हैं तो दो शब्दों के बीच में लगाते हैं लेकिन स्पेस नहीं होता है धोतर को बहुत से लोग इस पहले शब्द लिखेंगे फिर स्पेस फिर हाईफन फिर स्पेस अगला शब्द वो सही नहीं है सीधा हाईफन डैश के बीच में भी दोनों ओर स्पेस नहीं आना चाहिए निर्देश चिन्ह में पहले विसर्ग लगा करके फिर डैश लगा देते हैं। हम्म बराबर आ रहा है उसका चिन्ह अर्थ है, इसका, है कि इसका ये इस शब्द का ये अर्थ है वहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं पर्यायवाची हैं। तभी तो हो गया अर्थ तभी तो निकलेगा उसका पर्याय होता क्या है है? हमने कहा जल बराबर नीर तो जल का अर्थ नीर ऐसे नहीं बोल सकते क्या वर्थी ही होता है उसका तभी तो बराबर बनेगा जो शब्द ये इस बात को कह रहा है धरवाला वही अगला शब्द भी कह रहा है अर्धविराम में हम कोमा के ऊपर एक बिंदु और लगा देते हैं तो अर्धविराम बन जाता है वो तो विराम तीन तरह के हो गए फिर बल्कि चार तरह के एक अल्प एक अर्धविराम एक, अर्ध एक पूर्ण विराम और एक समाप्ति के डबल विराम तीन तरह से, चार तरह से बोधक आप जानते ही हैं, व्यवच्छेदक चिन्ह वही जिसको डैश बोलते हैं उसको लगा देते हैं और कोष्ठ दो बल्कि तीन प्रकार के होते हैं कोष्ठक एक लघु कोष्ठक एक मध्यम कोष्ठक एक दीर्घ कोष्ठक। कोषेदक हैं? व्यवच्छेद इन्होंने बोल दिया है। वैसे व्यवच्छेदक इसका तो प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है जैसे मान हम कोई बात कर रहे हैं कोई गिनती कराई हमने कि यम कितने होते हैं तो कहा कि अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचरी अपरिग्रह यहाँ तक लिख दिया अब आगे डैश लगा दिया ये पांच यम होते हैं अब ये पांच यम होते हैं ये वाक्य पिछले उन पांचों शब्दों से जुड़ रहा है डैश लगा करके इस तरह से अपर ग्रह के बाद आप बिना कोई चिन्ह लगाए और ऐसे लिख देंगे ये पांच यम होते हैं तो वो इस तरह से नहीं बनेगा हिंदी में तो इस तरह से प्रयोग करेंगे हिंदी में तो इस तरह से करेंगे हाँ वो भी उसमें भी चलता है कई अर्थों में आता है डैश या किसी शब्द की आपको व्याख्या करनी है पूरी वहां डैश लगा दिया और आगे व्याख्या चल रही है उसकी पूरी इस तरह से भी तो कोष्ट हो गए त्रुटी निर्देश चिन्ह ये त्रुटि निर्देश का तात्पर्य कहना चाह रहे हैं कहीं कोई छूट गया है आपका तो वहां निशान लगा करके बराबर में कहीं लिख देते हैं कि ये शब्द छूट गया है पूर्ण विराम में एक विराम आ जाएगा विस्म्यादि बोधक चिन्ह आश्रय वाला होता है ये उद्ध चिन्ह में हम ये जो कौमा होता है इसी को विपरीत कर देते हैं उसको तो विपरीत अल्प ऐसे बोल देते हैं उसको और ये दो दो करके लगाते हैं और सिंगल भी लगाते हैं धन चिन्ह धन का ये प्लस का चिन्ह होता है और इति भवति चिन्ह तो ये निर्देश किस बात का द्योतक है अगर आप गणित में देखोगे तो क्या अर्थ होता है इसका इससे पहले संख्या होगी और इसकी आगे वाली संख्या तो क्या, क्या मतलब होगा इसका इधर की संख्या बड़ी है इसी को उल्टा कर देंगे तो उधर की संख्या बड़ी हो जाएगी है? नहीं। ये उसी में आयता है प्रायगर गणित में चलिए तो उदाहरण के वाक्य में देखें गुणिनो धनिनो ज्ञानिन कुशलिनो कुशलिन दूरदर्शिनश्च सर्वे पीअस्मिन नगरे बसंती सभी यहाँ रहते हैं बहुत अच्छा नगर है ब्रह्मचारिणों वान प्रस्था संश्रम आश्रमे वसन्ति वानप्रस्थी भी कह देते हैं लोग वान प्रस्थी वान में एक और जोड़ दिया क्योंकि वानप्रस्थ को समझते हैं दो कि आश्रम हो गया वो ठीक है कि आश्रम करेंगे हम तो समास कर देंगे षष्ठी वानप्रस्थियों का आश्रम वान का आश्रम वान आश्रम लेकिन यकारांत शब्द ही प्रयोग करना चाहिए तो वानप्रसाह वान प्रस्था संति कदापि न कुरु। तो अत्याचारी ये त्रिणिनी वाला हो गया और दुराचारी बहुरी समाज करके रहेगा दुराचारी उनकी संगति कभी नहीं करो एशा जनो दुखिता क्षुधितास्ती राज पृथ्वी अभुन भुंजिया भोजन भुंगते भुंगता अनुवाद देखिए गुणी धनी और ज्ञानी जगत में सुखी रहते हैं तो गुणनो धनिनो ज्ञानिन जगति या संसारे सुखिनो रहते हैं बसंती ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी सुकृति होते हैं सुकृति क्या है अच्छा कार्य परोपकार करने वाले सुकृत सुकृत जिसका है वो सुकृति तो सुकृत का अर्थ है कर्म तो पुण्य कर्म करने वाले तो ब्रह्मचारिणो वान प्रस्था संयासी न ऐसे ही करते हैं ऐसे बोला मैंने अभी तो ब्रह्मचारिणो वान प्रस्था सं सुकृति सुकृति होते हैं इस गृहस्थ के घर एक हाथी है तो अस्य अस्य अस्य अस्थिणो गृहिण एक हाथी है एको दंती एक दी अस्त अृहिणो गृह ग्रिह, एक दस् दूरदर्शी जन शांति पाते हैं दूरदर्शिन जना शांति लभन्ते, शांति पाते हैं अत्याचारी और दुराचारी सब जगह दुखित रहते हैं सर्वत्र। अब सर्वस्मिन स्थाने कहने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र दुखिताह, भवंती, वसंती, दुखी रहते हैं। धनिक प्रायः सकुशल रहते हैं धनिकाह प्रायः या प्रायः ही बोलेंगे यहाँ धनिकाह है रहते हैं बसंती भवंती भी कह सकते हैं वर्तन्ते भी कह सकते हैं लेकिन वर्तन्ते में तो यह है कि एक उस समय का बताया जा रहा है कि हैं मतलब कहीं पर विद्यमान है लेकिन यहाँ बात हो रही है कि उनका जीवन है, है? सकुशल सकुषल में हाँ कुशली भी कर सकते हैं क्योंकि सकुशल का अर्थ है कुशल सहित तो कुशली का भी वही अर्थ है कुशल जिसका है कुशलमस्य अस्ति इति कुशली तो धनिका प्राय कुनोति बसंती जादूगर जादू दिखा रहा है माई को माया दर्शयति इंद्रजाली हाँ। माइक भी दिया हुआ है इसमें आ चुका को, है को नहीं तो, तो आपने पीछे प्रयोग कर लिया था तो स्वाद बदल बदल के भोजन करना चाहिए ना वहां आपने नाली प्रयोग कर लिया यहाँ माइक प्रयोग कर लो अब दोनों जगह एक ही चीज क्यों ला रहे हो तो क्या हो देखो इसमें दिया हुआ है माइक का माइको माया हाँ दर्शया दिखा रहा है वह पथिक बहुत प्यासा है स अब बहुत प्यासा है तो बहुत के लिए हम क्या बोलेंगे आती शब्द लग जाएगा अति त्रिषिस्ती और पिपाशा से बनाएंगे तो पिपाशितोस्ती या पिपाशिता पिपासितो वर्तते यह अतिथि बहुत भूखा है आयम अतिथिर बहुत की बहु भी बोल सकते हैं आप और अति बभूक्षित बहुत भूखा है बार बार सत्य बोलो और धर्म करो हैं भूय भूयो भूय भूयो भूय सत्यम वद धर्मम धर्म धर्मम च आचर धर्म को करो हाँ हाँ भूय भूय बोलते हैं बार बार पुनः पुनः भूय भूय यहां से हटो तो अप श्री धातु से बोलेंगे तो अपर और इण गत धातु में भी अप लगा करके अपे ही परोपे ही मनस पाप कि मानी तो से हटो इतो हटोपर और दूसरी जगह जाकर के बैठो दूसरी जगह अन्यत्र अन्यत्र गिष्ठ <coughs> यहां और सुरभित है। है। हाँ, अस्ति। यह वृक्ष अंकुरित हो रहा अयम अयम विक्षो, जायते आकाश तारों से युक्त है तो आकाशस्त तारकितोस्ती आप इधर का प्रश्न ही देखते हैं ना इसलिए तारकित तारक शब्द से बन जाएगा तारका तारका शब्द स्त्रीलिंग में आता है तो तारका शब्द से तारकित तारकाओं से युक्त तो तारों से युक्त हो गया आकाश उभय लिंग है लिंग में भी आता है नपुंसक लिंग में भी आता है दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं आकाशम तारकितम भी कह सकते हैं राजा राज्य की रक्षा करता है राजा राज्यम भुनक्ति सेनापति ने राष्ट्र की रक्षा की सेना क्या सेनापति सेनापति दीर्घिकार हो जाएगा सेनापति राष्ट्रम अघुनक तो रोरी से दीर्घ हो जाएगा रोरी तो रेप का लोप करेगा लो पैसे दीर्घ हो जाएगा हम अपने राष्ट्र भारतवर्ष की रक्षा करें वयम स्वराष्ट्रम भारतवर्षम हाँ और लोट लकार बोलेंगे तो भुंजंतु तो आत्मनिपद कर रहे हो क्या खाएंगे खाएंगे राष्ट्र को तो, पालन करेंगे रक्षा करेंगे परश्मी पद भुंजिया भुनकू भूंगता भूंगताम भुंजंतु या भुंजियात भुंजिया नहीं भुंजियात भुंजियाम भुंजीहू भुण्जि और उसमें उत्तम पुरुष में आएगा ना हम हम अपने हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें तो वहां भी क्या बनेगा लोटल कार में उत्तम पुरुष के बहुवचन में भून अच्छा यही बोला तुमने तो भुन में ये हो गया और वहाँ बोलेंगे भुंजाम विधिलिंग में देव भोजन खाता है देवो भोजनम भूकते तू फल खाता है तुम फलम भूक्षे मैं मिठाई खाता हूं अहम मिष्टान भूंजे और इसको भुंजई कर दें तो खाऊं भुंजई भुंजई उसने हलवा खाया हलुआ भी निकल आई थी ना संस्कृत हाँ। लपसिका तो स लप्सिकाम, लप्सिकाम, अभुनक, नहीं, आत्मनिपद, रमेश खाए, हां, तो अथवा वाक्य, राजा राज्यस्य भुनक्ति तो राज्य कर्म हो जाएगा राज्यम भोनि ऐसी भोजती बन गया है भोजयती तो सही हो जाएगा भोजयती अगर बोल दें तो अच्छा भोजयती का अर्थ क्या होगा तो खाने में तो आत्मपत होती है नहीं तो ये नियम कहाँ लगेगा ये ये तो गई ना हो तो होने में फिर अलग नियम लगेगा निचेश्चे सूत्र निचेश्चे सूत्र है नहीं है? नाये क्रिया फल अपाधवध तो क्रिया का फल कर्ता को मिलता है अब खिला रहा है तो पुण्य किसको मिलेगा और भोजन किसको मिलेगा तो परसमीपद करें आत्मनिपत करें क्रिया का फल कर्ता को मिले तो आत्मनिपद दूसरे को मिले तो परस्वीप तो क्रिया का फल पुण्य के रूप में लाए या भोजन के रूप में लें तो भोजन के रूप में या दिन क्रिया का परिणाम किस पर जा रहा है खा कौन रहा है किस रूप में तो भोजयति खिलाने अर्थ में आएगी लेकिन यहां होगा भूनती भूनक भोजते का भूकते भुक्त आगे देखिए चौगन अभ्यास इसमें फलों के और वृक्षों के वाचक शब्द तो आम्र आम के लिए हो गया और रसाल भी कहते हैं रस से युक्त होता है वो दाडिम अनार और पनस कटहल के लिए जंबीर नीबू हो गया और जम्बू बोल दे जामन बन जाता है तो जम्बीर ही उदुम्बर गुलर जिसके फल को तोड़ो तो उसमें वो निकलते हैं कीड़े से छोटे छोटे उड़ने वाले उड़ जाते हैं वो खोलो तभी उसको फल को अश्वत्थ अश्वत्थ जो आज है कल नहीं रहेगा अश्वत्थ वो अंसद पर वो वसतिषा गोभाजय कलासथ यथ सनवत पुरुषम तो ये शरीर भी अश्वत्थ है यहाँ पीपल अर्थ में है ये निम्ब ये नीम का वृक्ष हो गया और पूग सुपारी ये सुपारी ये गुठली होती है किसी की क्या होता है ये नहीं वो तो ठीक है जो है सुपारी लेकिन वो है क्या चीज वो गुठली है या वृक्ष का कोई फल है या कोई जमीन से निकला हुआ तत्व तो है जैसे मूली गाजर निकलती है खजूर है नोल नहीं है फल ही है ये या इसके ऊपर कुछ और होता है पहले उसके ऊपर वो कवर होता है तो ऊपर जो होता है इसके वो खाद्य पदार्थ होता है क्या होता है गुदा गुदा होता है क्या इस प्रकार से ये है ना रुद्राक्ष रुद्राक्ष को जैसे फल बिल्कुल लेकिन ये पकने के बाद प्रकार ऐसी फल ही है पूरा ये हाँ ये खजूर के पेड़ लगते है खजूर के खजूर झुंड ऐसी तो खजूर में तो ऊपर गुदा होता है अंदर गुठली होती है तो वैसा नहीं है ये ये पूरा एक ही है बस अच्छा है। तो पू हो गया सुपारी बेल बेल हो गया स्पष्ट है तो प्रसिद्ध है वातादह बादाम द्राक्ष अंगूर हो गया आज तो बहुत अच्छे अच्छे फल हो गए और बदरी बेर भी हो गया कदली केला और कदली फलम अब कदली भी बोल देते हैं कदली फलम लेकिन पेड़ का भी नाम कदली कह सकते हैं कदली तो हो गया पेड़। हाँ और कदली फल हो गया उसका केला खाने वाला और नारिकेल फलम ये नारियल हो गया सेव फलम फल तो किसी के साथ भी लगा दो उसमें क्या है नारंग फलम संतरा नारंगी और आम्र आम्रलम आम्रलम वैसे के लिए अधिक शब्द जो आता है प्रश्न में वो दृढ़ बीज आता है दृढ़ बीजम अमृत फलम आम्रलम तीन प्रकार के शब्द है ये कोष्ठा किधर आना चाहिए अमृत से पहले अमृत फलम अमृत फलम इसमें मतभेद रहता है थोड़ा शब्द तो ठीक है ये फलवाचक शब्द हो गए आगे धातुएं दी हुई है एक धातु आई है गण की तनादी गण की पहली धातु तनु विस्तारे तो तनु विस्तारे से तनु विस्तारे से रूप चलेंगे तनोती तनुत ये फैलाने अर्थ में आती है विस्तार करने अर्थ में और इसी धातु से बनता है तनु शब्द आगे अव्यय दिए हुए हैं तूषणीम छुप को बोलते हैं और अकस्मात अकस्मात जैसे लग रहा है इस पंचमी का रूप है ये तो अपने आप नहीं समझता है के बात को तो अकस्मात जो है ये अचानक अर्थ में आएगा और ये ऐसे ही लगता है जैसे पंचमी का ही रूप है लेकिन विभक्ति प्रतिरूपक निपात कहते हैं इनके लिए और नित्यम ये विशेषण के रूप में भी आता है और अव्यय के रूप में भी आएगा जैसे सनित्यम पठती विशेषण है क्या यह अव्यय के रूप में ही है क्रिया का बन गया विशेषण ऐसे ही शीघ्रम शीघ्रम तो विशेषण ही आएगा ये क्या नाम ये अव्यय ही आएगा ये नहीं बनेगा विशेषण और पश्चात ये भी अव्यय है सूत्र ही है इसका बनाने वाला यही सूत्र है पश्चात, पश्चात।, पश्चात।, पश्चात। नहीं पश्चात सूत्र अलग है यही सूत्र है तो तन धातु के रूप इसमें दिए हैं विशेष रूप से और अठावन संख्या पर हैं ये, तनुता है, ये भी की है तनुते तनवाते तनवते ये भी चलेंगे रूप इसके और उत्तम पुरुष में जहां पर में ये तनुवह तनवह तनुमह तनमह तो यहां उकार का लोप हो जाएगा विकल्प करके से लोपश्चा वो हो पीछे ही बताया था मैंने फिर भूल गए आप लोग तो मकार वकार पर रहते लोपश्चित राम वो हो ऐसे ही आपने पद में भी तनु बहे तनुमहे तनु तनमहे यहां भी ऐसे ही होगा लिट में ततान तेन तु अतएकल अतिकल मध्य नादिशादे लिटी और आत्मपद में तेने तेनाते भी वही लगेगा और लोट में तनुता तनुताम तनवंतु तनु तनुता तनुतम तनु तनुतु तनवाणी लंग में अतनोथ तनुताम अतनवन और आत्मनिपद में अतनुता क्योंकि यहाँ सारे ही प्रत्यंगित होते हैं तो गुण तो हो नहीं पाया कहीं पर भी उ का जो उ से ऊ प्रत्यय हुआ है उसको गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि आत्मनिपद में सभी प्रत्यंगित होते हैं अतनुथा अतनवाथाम, वतनुधम अतनवी अतनु वही यहाँ वही उकार का लोभ विकल्प से हो जाएगा विधलिंग में तनुयात और इधर तनवीत यनादेश हो जाएगा और आशीर्ग में तन्यात यहाँ तनिशीष्ट धातु सेठ है ये इसलिए लिंग में वृद्धि हो जाएगी किससे हम्म अतानीत अतानिष्ठाम अतानिषु कैसे होती है वृद्धि स नहीं अभी आपका किससे होगी तो व्रज हलन त्याच अतानित अनिष्ठा अतानिषु और आत्मनिपद में अतत और अतनिष्ट ये दो बनेंगे अतनिषाताम अतनिशत इडागम का विकल्प अतथा अतनिष्ठाह अतनिष्ठाथम अतनिध्वम अतनिषि अतनिश्वही अतनिष्ही तो ये जो शब्द हैं इसमें आम्र आदि जो पुल्लिंग वाचक शब्द हैं सब बालक के समान रूप चलेंगे इनके और जो वृक्ष का वाचक होता है तो तो पुल्लिंग में ही रहता है शब्द ये लेकिन फल का वाचक जब हो जाता है तो नपुंसगलिंग में जैसे आम्र यदि कहा तो वृक्ष हो गया और आम्रम कह दिया तो फल हो गया इस तरह से तो इसलिए बहुत से लोग स्पष्टता के लिए वहां फल शब्द साथ में जोड़ देते हैं जैसे वृक्ष अर्थ निकले आम्रफलम फलम हम्म तस्य अपत्यम।, अपत्यम अपत्य संतान अर्थ में अन प्रत्यय और अनप्रत्य है तो आदि वृद्धि हो ही जाएगी तदिते स्वचा जैसे वसुदेव शब्द है तो वसुदेव अपत्यम अपत्य शब्द न पुषकलेंगे आता है हमेशा तो वासुदेव पांडु से करेंगे तो पांडोरपत्यम पांडव बहुचन भाह। में पांडवा कुरोरपत्यम कौरवाह ृथा पृथा कुंती का नाम था तो पृथ् पृथ्वी या पार्था रघुरपत्यम राघव रघु का और पुत्र का भी पुत्र पुत्र से अत्यम पौत्र शिव से अपत्यम शष्णुरपत्यम वैष्णव तो त्यय करके सभी अकारांत ही बनने हैं, उसमें स्त्रीलिंग बनेगा तो स्त्रीलिंग में तो फिर उसमें ढिढाण से नीव हो जाएगा आगे और दिया सूत्र अत ईं तो ये इसका अपवाद है कि अकारांत जो शब्द होते हैं उसमें अपत्यर्थ में ये प्रत्यय करता है तो वृद्धि यहां भी हो जाएगी जैसे दशरथ का पुत्र तो दाशरथ ही बोलेंगे ऐसे ही दक्ष दक्ष से दाक्षी ये इनकी पाणिनी की माँ का नाम था ना नहीं पाणनी पाणिनी के हैं? पाणिनी के पिता का वो उसमें एक श्लोक उसमें महावाष्य में एक आता है ना कि सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षीपुत्र से पाणिन एक देश विकारे ही नित्यत्व नोपद्य तो यहां जो दक्ष का बोल रहे हैं ये तो दाक्षी ही बनाया है तो दाक्षिपुत्र यदि बोलेंगे पणि का गोत्र रहा होगा और ये पिता का नाम हो सकता है सुमित्रा से बनेगा सौमित्री ये तो स्त्रीलिंग का ही शब्द है सुमित्रा और द्रोण से द्रोणी है वो कुछ शब्द उसमें अलग से दिए हुए हैं ना सब में नहीं होता है जहां ये तत्पत्यम सूत्र आया है उसके आगे देखो उसमें एको गोत्रे गोत्राद स्त्रीआम और यहीं पर आ गया ये अकारांतों से इ होता है ये तो यहां कह दिया इन्होंने और भागुआ दिभ्यस् ये तो खैर अकारांत नहीं है इसलिए इनको अलग से पढ़ा गया है में शायद कोई वार्तिक है उधर जो कुछ शब्दों को रोकता है जिनसे नहीं होने देता तो उनसे फिर में ही होगा क्योंकि दस्य अपत्यम तो स्वर्ग सूत्र है वो तो जहां कोई लगेगा वहां लगी जाएगा वो तो देख लेना उसमें और अगला अगला सूत्र दिया है दित्य दित्या द्वित दित्दित प्रत्युतर ये इनके पीछे ही आ चुका है सूत्र तस्यापतम से भी पहले तो वो वो उसके पूरे प्रकरण के लिए है प्राग दिव्य तरण प्रकरण के लिए जहां तक भी अण अधिकार जाता है वहां तक तो ये शब्द जो है ये इनसे या प्रत्यय ही लगेगा जैसे दि से बोलेंगे तो दि से दैत्य बन जाएगा तुर्णिया प्रत्यय होने से आदिश को वृद्धि दैत्य दि से प्रजापति से प्रजापत्य और गर्ग आदि से जो है वो इसमें नहीं है ये उदाहरण यानी देना चाहिए इनको ये गर्गादिप यहाँ अलग सूत्र है लेकिन ये आदि से जो यहाँ प्रत्यय हो रहा है ये आपत्य में नहीं आपत्य तो है लेकिन गोत्रापत्य और गोत्रापत्य कहा से प्रारंभ होता है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम पौत्र से प्रारंभ होता है तो गर्ग का अर्थ हो गया गर्ग का पौत्र या आगे कोई भी क्योंकि पौत्र प्रभृति कहीं तक भी ले जाओ स्त्री भ्यो ढक जो स्त्रीलिंग के शब्द है उनसे ढक प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में ढक हो यह आदेश हो जाएगा आय न से जैसे कुंती से बनाएंगे तो माद्री से माद्रेया। अब दो थे माद्री के तो द्विवचन माद्रे यऊ नकुल राधा से बन जाएगा राधेय कर्ण था ना ये तो कर्ण राधा थी कृष्ण की मामी हम्म, तो कर्ण इनका मेरा भाई हुआ कृष्ण का द्रौपदी से बनेगा द्रौपदे गंगा किनकी भीष्म की, की माँ का नाम था है? तो गंगेय और विनता का पुत्र वैनते अब ये इन्होंने जो है वो मनुष्य के रूप में ले लिया गरुड़ देवता <laughs> पक्षी होता है ये तो चलिए तो आगे उदाहरण वाक्य आमराह दाडि पुलिंग में आ रहे हैं सब ये तो इसलिए वृक्ष हैं ये हैं आम के वृक्ष दाडिम के वृक्ष पनस के वृक्ष उदुम्बर के अश्वथ पीपल तो हो ही गया स्पष्ट है वो तो हैं निम्बाह बिलवाश अस्मिन उद्यान सन्ती बगीचे में है पेड़ है ये अब आ रहा है न पुंसकलिंग का तो अहम आम्रानी दाडिमानी सेब फलानी नारंग फलानी पनसानी उदाम बादाम।, बादाम अभी तो आया था पीछे वायु तो बढ़ाता होगा <laughs> द्राक्षा फलानी कदली फलानी च प्राय भोजन से पश्चात भक्षायामी भोजन के बाद खाते हैं मैं खाता हूँ भक्षायामी गण की है ये चुरादिगणकियाम तूषणी चुपचाप बैठो सो अकस्मद आगत अचानक आ गया तो ये कर्ता हो गया कृत प्रत्यय ग्यर्थ कर्मक श्लेषी दाशरथे षी का एक वचन है वासुदेव पांडवानाम कौरवानाम कौरवाणाम सौमित्रे राधेय से चेतानी चित्राणी सन्ती सब उनके चित्र हैं सब वस्त्राणी तनोती गीले होंगे तो फैला रहा है सूखने के लिए तनोतु अतनोत तनुयात तनिष्य तन देखिए मेरे गांव में आम अनार कटहल नींबू गुलर पीपल आदि के पेड़ हैं ये तो पेड़ है तो मम ग्रामे है आ, नहीं? सीधे उसी में पहचन कर देंगे और बस के पेड़ के पेड़ की रोती नहीं फिर ये तो ये बताने के लिए है कि ये फल नहीं ले रहे हम इसलिए कहा है के पेड़ जैसे आम का पेड़ क्या हुआ आम्र कि आम्र वृक्ष है आम का पेड़ आम रही है बस वही है आम्र yes. तो अस्मिन मम ग्राम में आम्रा ऐसे ही अनार का हो जाएगा दाडीमा है वो करते रहा करो आप उसमें कौन रोकता है आपको संधि को <laughs> वो तो आपको अधिकार मिला हुआ है संधि करने का तो आमरा अनार का दाडिमा कटहल का पनसा और नींबू का जम्बीरा क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं सब में भवोजन ले आएंगे जम्बीरा और गुलरा है वो और पीपल का अश्वत्था है निम्बा है पूगा बिलवा है और अब कदली बोलेंगे तो कदल्या ये सीडिंग में आता है और बेर का बदरिया है और नारियल का नारिकेला है नारियल का दिया है इसमें दिया। नहीं दिया। फल दिया है तो नारी केला बोलना होगा नारी केला अब पेड़ के अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है जैसे इनका ही देखो ना पहला वाक्य जो उदाहरण वाक्य था कि अस्मिन उद्यान इतने इतने बिल्वास्य सन्ती भोजन के बाद फल खाओ तो भोजन पश्चात फलानी खाद भक्ष्य वह प्रायः आम सेब अनार, संतरा कटहल इत्यादि खाता है तो स इतना ही पर्याप्त है स प्राय आम्राणी सेब फला दाडिमा और संतरा का नारंग नारंगफलानी और कटहल पनसानी एक एक साथ कैसे इतने तो हैं तो तो तब भी तो बहुत जाएंगे फिर भी कैसे खाएगा एक साथ हमने एक बच्चन लेकिन तो प्राय खाता एक लिखा है ना एक, एक साथ कहा लिखा है कभी कभी हाँ तो कभी कभी तो दो दो तीन तीन भी खा सकते है उसमें क्या चलिए आप थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं कोई बात नहीं तो बिलबम हो गया और बादाम का बाम और अंगूर दाडिमम नहीं दाडिम तो अनार हो गया अंगूर का द्राक्षा तो द्राक्षा फलम और अंगूर हो गया हाँ केला कदली फलम नारिकेल फलम पूगम चा दी या घूमते ये आम सेब अंगूर के लिए और अमृत बहुत मधुर हैं तो इमानी क्योंकि फल ही हैं ये यह यहाँ पर इमानी या ये तानी आम्राणी सेब फलानी, द्राक्षा फलानी, कदली फलानी और दृढ़ बीजा च बहुनी मधुराणी सन्नी या बहुमधुराणी या अति मधुराणी बहुनि मधुराणीर और गुलर कम खाओ बद्री। तो बदरी बदरी फलम बदरी फलम उदुम्बर फलम चलपम अल्पम भाद अल्प खाओ बदरी तो वृक्ष हो गया और बदरी फलम बोलना होगा फिर रसाल आम के लिए है भी हाँ पुलिंग में तो आएगा तो वृक्ष में ही आएगा क्योंकि आम अर्थ है तो आम का पेड़ तो रसाल है पुलिंग में आएगा और फिर इनमें एक रूपता नहीं होती है देखो कुछ शब्द संस्कृत के ऐसे होते हैं जिनमें भेद मिलेगा स्थान स्थान पर अलग अलग लेखकों की पुस्तकों में साहित्य में भी और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सर्वमान्य होती हैं अब माल धातुओं के रूप हैं उनके नियम है कि कौन से पुरुष में कौन सा होता है ये सारी चीजें ये तो फिर सभी जगह लागू होती हैं और ये प्राय़ करके वस्तुओं के जो नाम होते हैं ये इसमें भेद मिलेगा लिंग में भेद मिल सकता है कुछ शब्द बनाए भी जाते हैं संस्कृत में वस्तु देख करके तो कोई किस तरह से बना रहा है उसको तो कोई किस तरह से बना रहा है किसी गुणधर्म को लेकर के उसका नाम रखते हैं शब्द का वस्तु को वस्तु गुण के गुणधर्म देख करके उसका नाम रख देते हैं हम्म तो सेब बादाम केला और संतरा स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत उत्तम है उत्तम है तो सेब सेबलम वातादम कदली फलम नारंगमच स्वास्थ्य बहुनी उत्तमानी सी अत्युत्तमानी सी यहाँ चुप बैठो अतषणी तिष्ठ पिताजी आ गए पिता अकस्मा गिता अकस्मागता ठीक है ठीक है।, है तो आप बोलिए फिर आगता अकस्मात आगता क्यों नहीं कर सकते तिंगंत का तो मैं ही कर रहा था आप उसका कृतंत का तो मैंने ही किया था आप तिंगंत का करिए तो आगक्षण हो जाएगा बहुचन में व्यायाम संध्या और अध्ययन नित्य किया करो तो व्यायाम संध्या अध्ययन चत्यम प्रतिदिनम नित्यम कर्तव्यम या कुरु आवश्यक अर्थ में कृत्य प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है मेरी तीन पुस्तक शीघ्र लाओ तो मम्म त्रीणी पुस्तक शीघ्र माने भोजन के बाद विद्यालय जाना भोजन से पश्चात विद्यालय गच्छ हाँ। या विधिलिंग का प्रयोग ऐसे स्थानों पर विधिलिंग का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहता है एक आगे की जो बात बताई जा रही है महाभारत के युद्ध में वासुदेव तीनों कुंती के पुत्र तीनों दोनों माद्री के पुत्र राधा के पुत्र कर्ण द्रोण पुत्र द्रौपदी के पुत्र थे कहा वाक्य से चुन के लाते है अच्छी संरचना नहीं है इनकी इनकी वाक्यों की वास्तव में कोई शिक्षा प्रद वाक्य नहीं ढूंढते तो महाभारत के युद्ध में महाभारत युद्धे अब वासुदेव दे ही थे तो वासुदेव और तीनों कुंती के पुत्र तो तीन भी शब्द लगाना है साथ में तो त्रय कौंते माद्री के पुत्र दो हैं तो माद्रेउ पुत्र नहीं राधा के पुत्र कर्ण तो ये दो माद्री दो हैं तो माद्रेऊ राधेय माद्रेउ हो गया ना और द्रोण का पुत्र अश्वत्था तो द्रोण से बन जाएगा द्रोणी ही एक ही है ये और द्रौपदी के पुत्र तो द्रौपदी के अधिक हैं तो द्रौपदी आश्चर्य आसन है और क्या है हाँ लिट लकार में प्रयोग कर लेंगे तो उसमें हो जाएगा फिर अस धातु से बबुव बहुवतुह बहुव सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण दासरथी राम के साथ वन को गए तो सुमित्राया पुत्र लक्ष्मण हाँ हा, सौमित्र बोल सकते हैं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण सौमित्रो और दासरथी राम के साथ है तो सौमित्रयो दास रथिना दास रथिना सह जन्म वन को गए राम वस्त्र फैलाता है तो रामो वस्त्रम तनोति तू को फैलाता है तुम ज्ञानम तनोषी आपने पद्म भी चलती है इसकी मैं धर्म को फैलाता हूं अहम धर्मम तनोमी देवदत्त विद्या को फैलाए, तो देवदत्तो विद्याम, तनुयात, तनोतु, तूने सत्य को फैलाया तुम सत्यम अतनो हो वह अपनी विद्या को फैलाएगी सा स्विद्याम तनिष्यति मैं अपने गुणों को फैलाऊंगा अहम स्वगुणान तनिष्यामी तो अशुद्ध शुद्ध में देखिए जैसे कौन्तेय दिया है इन्होंने तो कुंती के कई पुत्र हैं तो बहुवचन हो गया कौन्तेय कौंत्या के दो तो है तो माद्रेउ राधा का एक है तो राधे द्रोण का भी एक है ही, और तन धातु में तनोतु, तनोती, तनोतु, तनुयात। चलिए में अभ्यास हो गया बस यही रखते हैं